संक्षिप्त महाभारत आश्रम वासिक पर्व धृतराष्ट्र का प्रजा वर्ग से वन जाने की अनुमति लेते हुए क्षमा मांगना और युधिष्ठिर को उनके हाथों सौंपना युधिष्ठिर ने कहा महाराज आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा अभी कुछ और उपदेश दीजिए भीष्म जी स्वर्ग सिधारे श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और विदुर तथा संजय भी आपके साथ जा रहे हैं अब दूसरा कौन रह जाता है जो मुझे उपदेश देगा मेरे हित का विचार करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं उसी के अनुसार मैं सब काम करूंगा धर्मराज के ऐसा कहने पर ने कहा बेटा अब रहने दो मुझे बोलने में बड़ा परिश्रम पड़ता है अब तो मैं जाने की अनुमति चाहता हूं यह कहकर गांधारी के महल में चले गए वहां जब वे आसन पर बैठे तो धर्मपरायणा गांधारी देवी ने उनसे पूछा नाथ महर्षि व्यास ने स्वयं आकर आपको वन जाने की आज्ञा दे दी है और युधिष्ठिर के भी अनुमति मिल गई अब आप किस दिन वन को चलेंगे ने कहा गांधारी अब वन चलने में अधिक विलंब नहीं है मैं चाहता हूं प्रजा को बुलाकर अपने मरे हुए पुत्रों के उद्देश्य से कुछ धन दान कर दूं यो कहकर धृतराज ने धर्मराज युधिष्ठ के पास अपना विचार कहला भेजा युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा के अनुसार सब सामग्री जुटा दी फिर राजा का संदेश पाकर अंगल देश के ब्राह्मण और शुद्र वहां एकत्रित हुए। से बाहर निकले और वहां नगर तथा प्रांत की प्रजा को उपस्थित देखकर बोले सज्जनों आप और कौरव चिरकाल से एक साथ रहते आए हैं कौरवों तथा आप में परस्पर घनिष्ठ स्नेह स्थापित हो गया है आप दोनों सदा एक दूसरे के हित में परायन रहते हैं इस समय मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप उसे बिना विचारे स्वीकार करने की कृपा करें मैंने गांधारी के साथ वन में जाने का निश्चय किया है। इसके लिए महर्षि व्यास और कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर की भी अनुमति मिल जाती गई है अब आप लोग ही मुझे वन में जाने की आज्ञा दें। इसमें कुछ अन्यथा विचार न करे हमारे साथ आप लोगों का जो यह प्रेम संबंध सदा से चला आ रहा है ऐसा संबंध मेरी समझ में दूसरे देश के राजाओं के साथ वहाँ की प्रजा का शायद ही हो अब बुढ़ापे ने मुझे और गांधारी को बहुत थका दिया है इधर उपवास करने के कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गए हैं युदेष्टर के राज्य में मुझे बड़ा सुख मिला है मैं समझता हूँ दुर्योधन के राज्य में भी कभी इतना सुख नहीं नसीब हुआ एक तो मैं जन्म का अंधा हूँ दूसरे बुढ़ापे ने मुझ पर अधिकार जमा लिया है इस पर भी मेरे बेटे मारे गए हैं उनका शोक कभी दूर नहीं होता ऐसी सभी मनुष्यों की आंखों से आंसू की धारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे उन्हें शोक मग्न होकर कुछ भी उत्तर देते न देख नृतराष्ट्र फिर कहने लगे भाइयों महाराज शांतनु ने इस पृथ्वी का यथावत पालन किया था उनके बाद यह के द्वारा राजा मेरे भाई पांडु ने इसका विधिवत पालन किया था इसे भी आप लोग जानते हैं अपने प्रजा पालन रूपी गुण के कारण ही वे आप लोगों के परम प्रिय हो गए थे पांडु के बाद मैंने आप लोगों की भली या बुरी जैसी बन सकी सेवा की है किंतु उस समय मुझसे जो अपराध हो गए हूं, उन्हें आप लोग क्षमा कीजिएगा दुर्योधन ने जब अकंटक राज्य का उपभोग किया था उस समय उसने भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था केवल पांडुओं के साथ अन्याय किया था किन्तु दुर्बुद्धि के अपराध और अभिमान से तथा मेरे किए हुए अन्याय के कारण असंख्य राजाओं का महान संहार हो गया है उस अवसर पर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ है उसे आप लोग भूल जाए इस बात के लिए मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ मुझे वृद्ध दुखे और अपने प्राचीन राजाओं का समझकर क्षमा यह बेचारी गांधारी भी मेरे साथ आप लोगों से क्षमा याचना करती है हम दोनों वृद्ध हैं और अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण दुख में डूबे हुए हैं ऐसा जानकर आप हमें क्षमा देते हुए वन में जाने की आज्ञा दे आप लोगों का कल्याण हो हम दोनों आपके शरण में है ये कुल कुलभूषण आप लोगों के राजा हैं अच्छे और बुरे सभी समय में आप सब लोग इन रखें पालों के समान महान तेजस्वी तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ भीम आदि चार भाई जिनके मंत्री हैं ऐसे राजा युधिष्ठिर कभी संकट में नहीं पड़ सकते फिर भी आप लोगों को इनका ख्याल रखना चाहिए संपूर्ण जीव जगत के स्वामी भगवान ब्रह्मा की भाती ये महान तेजस्वी युधिष्ठिर आप लोगों का यथावत पालन करेंगे मैं इन्हें धरोहर के रूप में आप लोगों के हाथ सौंपता हूँ तथा आप लोगों को इनके हाथ में दे रहा हूँ आप लोग अत्यंत गुरुभक्त हैं अतः तो मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ मेरे पुत्रों की बुद्धि चंचल थी वे लोभी और स्वेच्छाचारी थे उनके अपराधों के लिए मैं और गांधारी दोनों आपसे क्षमा की भीख मांगते हैं क्षेत्राष्ट्र के इस प्रकार कहने पर नगर और प्रांत के रहने वाले सब लोग नेत्रों से आंसू बहाते हुए एक दूसरे का मुख देखने लगे किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया